स्वरूप उपलब्धि के कारण है स्वरूप उपलब्धि स्व स्वदृश्य की उपलब्धि भोग और की है, है और स्वामी पुरुष की उपलब्धि है अपवर्ग स्वरूपोपलब्धि दृष्टा के स्वरूप उपलब्धि मुख्य है और दृश्य के उपलब्धि ज्ञान है भोग है इसी उपलब्धि में हेतु होता है दोनों का स्वायोग संबंध ये और मुख्य जो होता है अविद्या अदर्शन है संयोग का निमित्त कहा दर्शन ज्ञान होने पर अदर्शन की निवृत्ति होती है इसलिए दर्शन ज्ञान को मुख्य कारण नहीं कहा अदर्शन है बंध का कारण ज्ञान होने पर अदर्शन जब नहीं रहता है तो बंध का अभाव सिद्ध हो जाएगा बंध अभाव मुख्य है जो अविद्या है दृश्य विद्यमान होने पर भी दर्शन भविष्य विचार किया अविद्या होती है दर्शन दर नाश होता है बंधन कारण अदर्शन उसका नाश होता है दर्शन ज्ञान से तो जो आदर्शन क्या है किंचर्शन नाम इसको विकल्प किया गया अभी चल रहा है कौन सा विकल्प चतुर्थ चल रहा है चतुर्थ है न सह निरुद्धा स्वचित्त से उत्पत्ति बीज ये चतुर्थ है ये सिद्धांत है आगे कहेंगे बहुत ही विकल्प करके चित्त के साथ निरुद्ध हो करके चित्त उत्पत्ति का बीज होता है प्रलय काल में लीन हो जाएंगे प्रधान में एक हो जाएंगे वासना रूप से रहकर के चित्तोत्पत्ति का कारण होता है इसी के ऊपर शुरू गया हो गया था क्या? पंचम विकल्प मे चल रहा था स्थिति संस्कार पक्षी गति संस्कार अभिव्यक्ति स्थिति संस्कार क्षय होने पर नाशन पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति प्रधान स्थिति एवं वर्तमान यदि स्थिति में ही रहे विकार कार्य नहीं करेगा तो प्रधान नहीं होगा प्रध्य नहीं कि प्रधान कार्य जनन कार्य नहीं होगा तो प्रधान नहीं होगा यदि हमेशा ही गतिवे वर्तमान होगा तो हमेशा ही कार्य बनता रहेगा तो कार्य नित्य हो जाएगा विकार नित्यता तो प्रधान हो जाएगा कार्य नहीं होगा प्रधान उभय था ज प्रधान व्यवहारम लभते दोनों प्रकार अस्य प्रवृत्ति प्रधान से प्रवर्तमानता प्रधान व्यवहार लभते स्थिति और गति दोनों होने पर न अन्यथा केवल स्थिति केवल गति हो तो प्रधान व्यवहार का प्रधान व्यवहार प्रधान शब्द की प्रवृत्ति है प्रधान व्यवहार को, को प्राप्त नहीं होगा उभय था तो अस् प्रवृत्ति प्रवर्तमानता स्थिति ये केवल प्रथान के लिए नहीं कारणांतर से भी कल्पित से वह समान चर्चा हो समानी चर्चा है अन्य कारण में भी जितने कारण माया परमाणुवादी कल्पना करते हैं वहाँ भी इसी प्रकार समान है आपत्ति हमेशा स्थिति हमेशा गति ऐसा नहीं प्रवृत्ति हमेशा हो निवृत्ति हमेशा हो ऐसा नहीं बनेगा टीका में स्थिति संस्कार से प्रधान वर्तन साम्य परिणाम परम्परा परंपरावाहिन क्षय गति स्थिति का संस्कार प्रधान में रहेगा प्रधान में साम्य परिणाम होता है और विषम परिणाम होता है जो साम्य परिणाम होता है तो प्रलय होता है तो साम्य परिणाम रहेगा उसका परंपरा रहेगी परंपरा समान होकर प्रलय काल में रहने परंपरावाहिना परम्परा परम्परा महोदित परम्परा आई जो संस्कार परंपरा प्रयोग काल में रहे जो समाप्त हो जाएगा छेट संस्कार समाप्त होने पर गति होगी अभी विषम परिणाम उनसे सृष्टि होगी गति का थे क्या महदादि विकार आरंभ हो महदादि विकार महद बुद्धि तत्व आदि कार्य का आरंभ होगा फिर कार्य आरम्भ होने पर तद संस्कार प्रधान गति संस्कार ये तो हो गति गति संस्कार हो गया प्रधान की गति संस्कार गति से संस्कार होगा संस्कार से त्री गति तथ्य अभिव्यक्ति गति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है गति संस्कार की अभिव्यक्ति का कार्योन्मुखत्व कार्योन्मुख हो जाएगा अभी मताधिपति होगी तद उभय संस्कार सद्भावे मतांतरानुमति नाह उभय संस्कार है प्रधान गति संस्कार और संस्कार दोनों तब कभी सृष्टि होती कभी प्रलय होता है यत्र उत्तम प्रधान केवल स्थिति हो तो प्रधान ही नहीं होगा और गति केवल हो तो भी नहीं होगा दोनों प्रकार होना चाहिए उभटाचार तो से प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम लगभते तो स्थिति गति दोनों होना चाहिए ऐकांतिकत्व व्यास भी ये यदम उत्तम ये कहा गया ऐकांतिकत्व का, तो का निषेध करने वाले के द्वारा कहा गया हमेशा ही स्थिति है उसका निषेध क्या गया हमेशा ही कार्य आरंभ हो इसका भी निश्चित किया गया निषेध करने वाले ने कहा कैसे उत्तम प्रध्य जन्यते विकार जातम अने न प्रधान प्रो धा धात ल्यूट हुआ कर्ण में प्रध्यते अनैन प्रधान प्रधा से जन्यते जन्यते कौन है विकार विकार वर्ग को कार्य उत्पन्न होता है जिससे होता है उसका नाम प्रधान वो प्रधान जब भी हमेशा तृत्या एवं बर्ते तो तत्व तय तृत्या एवं वर्ते तो हमेशा एक रूप रहेगा साम्य परिणाम होकर के न कदाचित गत्या कभी विषम परिणाम नहीं होगा महदाधिकार्य नहीं बनेगा तथ तो विकारा तो करनाथ तो न प्रधीय थे तेनाली यदि कभी गत्य विषम परिणाम नहीं हो सामान रहे तो विकार कार्य नहीं बनेगा विकार अकरण आता कार्य नहीं होने से न प्रध्यते तेना किंचित कभी भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ हमेशा ही स्थिति ही समान है मददादिक उत्पत्ति नहीं होगी जब उत्पत्ति नहीं होगी तेना किंचित न करियते जन्यते जब कुछ कार्य नहीं जन उत्पन्न होता उसके द्वारा तो प्रधान कैसे होगा प्रध्य जन्मिये विकार जाता मन के प्रधान कार्य वर्ग उत्पन्न होता है तो प्रधान होगा कार्य उत्पन्न नहीं होगा तो प्रधान नहीं अप्रधान हो जाएगा पहले हमेशा स्थिति में ही है साम्य परिणाम ही है ऐसा नहीं होगा यदि विषम परिणाम हमेशा हो गति आएगा बढ़तेगा तो न कदाचित विस्तृत हमेशा ही गति हो कभी स्थिति नहीं हो तो हमेशा ही कार्य बनता रहेगा तो प्रय नहीं होगा प्रय नहीं तो सृष्टि नहीं होगी कार्य नहीं होगा कार्य जो है सृष्टि होने पर जो दिखता है जैसे मीमांस को लोग मानते हैं प्रलय नहीं मानते हैं तो जो दिखता है आकाशवादी प्रपंच वो नित्य ही हो जाएगा तो फिर भी प्रधान कैसे होगा तो वैसे कार्य बनेगा तो प्रधान होगा तो और कार्य नहीं बनेगा तो अप्रधान हो जाएगा तथा गतिव क्वचित पाठ स्थित्यी गत्य की चतुर्थी जैसे गत्या एव स्थित एव ऐसे पाठ है कहें स्थित्यी वर्तमान गति वर्तमान स्थित्य गति से चतुर्थी पाते एवकार से दृष्टि उसमें एवकार स्थित्यव स्थित्या तो इस बजेगा एवकार उसमें मिला करके स्थित्य चेत न वर्ते तो चेत स्थिति के लिए हो नहीं हो जब स्थिति के लिए नहीं हो तो कभी न कोचित विकार विन से साम्य परिणाम नहीं होगा तो प्रलय नहीं होगा तथा जो भाव से सत अविनाश न उत्पत्ति शत्रु भाव सत की उत्पत्ति होती है शत्रु भाव विनाश नहीं होगा निरंतर रहेगा तो उत्पत्ति नहीं होगी उत्पत्ति नहीं होने से फिर कार्य के भी कहेंगे निरंतर रहेगा तो नित्य हो जाएगा विकारत्व आदि बच्चे अब तक विकारत्व से च्युत हो जाएगा कार्यत्व नहीं रहेगा नित्य हो जाएगा यदि नित्य हो गया हमेशा ही स्थिति में ही गति में हो स्थिति नहीं हो साम्य परिणाम नहीं हो तो हमेशा कार्य रहेगा कार्य है तो कार्य नित्य हो जाएगा उत्पन्न नहीं होगा प्रधान कार्य प्रधान नहीं होगा एवल तो न प्रद्यते अतः किंचित प्रधान हो जा रहा न प्रद्य जन्यति प्रधान के द्वारा किस उत्पन्न नहीं होगा प्रलय होगा तो सृष्टि होगी प्रलय नहीं होगा हमेशा ही स्थिति रहेगी तो प्रधान हो जाएगा इसी प्रकार दोनों केवल यदि केवल स्थिति रहे तो स्थिति रहे तो गति नहीं हुए तो सृष्टि ही नहीं होगी सृष्टि नहीं होने से प्रधान कैसे होगा तब तो उभय था तीत्या इसमें कुछ पाठ छुट आए क्या ये जैसे अभी पढ़ते देखो स्थिति गति भी चतुर्थी एवकार से दृष्टव्य स्थिति से न बरते न को सी विकार विन तथा से भाव श्रेष्ठत्व अविनाशी न उत्पत्तिर प्रीति विकारक आदिपत्य भीतर एवं से न प्रधीयते अत्र किंचा प्रधान से आता था तदुभय ऐसी पाठ है पुस्तक में कहीं पूर्ण होना चाहिए क्योंकि जब तित्यी गत्य पाठ होगा तो अर्थ समझने से हो जाएगा तित्ययी चेत न बरते गत्ये तो गत्ये रहेगा तो स्थिति न बढ़ते ये पंचशिखाचार्य का वचन है प्रधान स्थित वर्तमान विकार प्रधान शातक तो वहाँ कहीं पाठ है पाठे ती वर्तमान ग्य वर्तमान है पाठे तो उसका अर्थ है यहाँ जो उभयथाच प्रवृत्ति जो दिया है प्रकटे गया है से वृत्ति प्रधान व्यवहार लभे टीका में भी उभयथ तद तो स्थित्य था स्थितया गाच्य भी वृत्ति प्रयोग करता उभयताचार्य वृत्ति और गति क्योंकि स्थिति में प्रवृत् नहीं हो वेता उभयता बर्तन वर्तन प्रधान से वर्तमान वर्तमानता उसके वृत्ति का तो वर्तमानता ऐसे चीज है यदि हमें कहीं गति हो कभी स्थिति नहीं हो तो स्वाम में परिणाम नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा असद वस्तु का अविनाश ही होगा उत्पत्ति नहीं होगी विकार कार्य नहीं होगा इसलिए प्रधान शब्द कैसे प्रयोग होगा तस्मत उभय था स्थितिया गचार्य वित्ती प्रधान व्यवहार में लगते स्थिति और गति से ही रहे तो प्रधान व्यवहार का होगा नान्य अर्थात एकांत अभिवन स्थिति ही केवल मानेंगे तो भी प्रधान शब्द प्रयोग नहीं होगा गति ही हमेशा मानेंगे तो भी नहीं होगा न केवलम प्रधान ही कारण तर, कारणांतर सभी ये केवल प्रधान के लिए नहीं कि स्थिति अथवा गति एकांत मानेंगे तो कार्य कभी नहीं होगा ये केवल प्रधान के लिए नहीं कारणांतर सभी समानांतर था कारणांतर कौन है जो मानते अन्य कारण परब्रह्म तन माया परमादि से पर ब्रह्म कारण मानते माया को परमाणु अधिक जो कारण मानते कल्पितेश समान चरित समानी बराबर है विचार विचार क्या है हमेशा ही तानी स्थित वर्तमानी दिकारा करना का अकारिजू हमेशा ही यदि एक रूप रहेंगे कार्य उत्पत्ति नहीं करेंगे तो अकारण हो जाएंगे अगत्यव वर्तमान आनी हमेशा यदि कार्य चलता रहेगा प्रयोजन नहीं होगा तो विकार नित्य हो जाएगा प्रयोग नहीं होगा तो अकारा नीचु कार्य हो तो कारण होगा नित्य होगा तो कार्य हो ही नहीं रहेगा अकारण हो जाएगा प्रधान ये प्रधान हो तो आप ब्रह्म हो माया हो परमाणु हो इसलिए उभय सारी इसकी वृत्ति है ये चतुर्थ पंचम पुरावा ष्ठ परिदासम कल्पमा परविदास में ष्ट है विद्या से दशम से भिन्न दर्शन दर्शनशक्तिर एके अदर्शन का दर्शन सिद्धि दर्शन से है। दर्शन की शक्ति दर्शन कहा का प्रजापतिवृत्ति नेत तो आदि अनिछण् प्रत्याशन सकल क्रीय दर्शन निषेधे तत्सना तन्मूला शक्तिच्य दर्शनम भोगादि लक्षण प्रस्तुत द्रष्टारुण दृष्टि ये थी रिदास विचार आया मीमा में ये व्रत स्नातक का व्रत प्रजापति व्रत कहा जब गुरुकुल से अध्ययन कर जाएगा ब्रह्मचारी उसके लिए कहा उसका व्रत नेतोतम आदित्यम नास्तमयंतम कदाचन न नोपसिष्टम न बारिस्तम न मध्यम न वसुगतम उदय काल आदित्य में देखे नहीं निक्षेत्र तो आदित्यम नष्टम्यम कदाचन अस्त को जाने वाले सूर्य को भी देखें नहीं नोपसिष्टम उपसर्ग ग्रहण के समय में न बारिस्तम जल में प्रतिंब पर भी न मध्यम न वसुगतम आकाश के मध्य में मध्यान्ह में भी को देखे नहीं ऐसे आया मनुष्य तो प्रजापति व्रत के लिए कह करके उसका संकल्प कह करके आदित्य का दर्शन नहीं करे संकल्प करेगा कर्तव्य विशेष ये करे क्या करेगा करने के लिए कहा क्या तुम ये काम करो क्या करेंगे न सूर्य का दर्शन नहीं करो वो तो कर्तव्य का उपदेश जो करते क्या करना व्रत संकल्प कर क्या करना चाहिए और न दर्शन कर दर्शन नहीं करो तो निषेध का अन्य नहीं होता है जब उपक्रम है तत्व प्रत्येक उपक्रमा था यह अन्वय का अर्थ निषेध में नहीं परिदास नहीं परिदास निषेध का अर्थ में नहीं कुछ कर्तव्य है क्या है मेय में जो कहा गया अक्षण दर्शन नहीं करे तो वहाँ अनिक्षण का संकल्प करें अनिक्षण संकल्प विधीयन है दर्शन का निषेध विधेयन नहीं अनिक्षण संकल्प करें, करे नेक्षित्य में यहाँ न का करके इच्छन से भिन्न इच्छन विरोधी अनिक्षण संकल्प करें, करे इसमें इस प्रकार जिस प्रकार प्रजापति व्रत में निक्षत माध्यमिति अनिच्छण प्रत्याशन इच्छण का न्ष्छण अनिच्छन अदर्शन उसके प्रत्याशन समीप होता है संकल्प नहीं देखो निश्चय दीर्घ निश्चय करें अनिक्षण के प्रत्याशन संकल्प ग्रहण होता है निच्छे तो अत्यंत मादित्यम किसी वाक्य के द्वारा आदित्य का दर्शन नहीं करे यह प्रतीत तो होता है किन्तु अर्थ लेना पड़ता है दर्शन के समीप अनिक्षण संकल्प करे इसी प्रकार एवं यहाँ पी अदर्शन का दर्शन निषेधे तत्प्रत्यासन्ना तन्मूला शक्ति रुच्य थे दर्शन निषेध करके न दर्शन अदर्शन दर्शन का निषेध हो गया किंतु केवल निषेध में नहीं तत्प्रत्याशन समीप में स्थित यत्या शक्ति का मूल दर्शन शक्ति से ही दर्शन होता है शक्ति रुच्य थे इसलिए यहाँ दर्शन शक्ति अदर्शन शब्द से कही जाती है सात दर्शनम भोगाधिलक्षण प्रसूतम दृष्टारुंभ दृष्टि में योजी वो जो सात्यासना जो प्रत्याशन है दर्शन दर्शन क्या है भोगाधिलक्षण प्रसूतम जन भोग आदि से अपवर्ग भोग और अपवर्ग दोनों ही कार्य उत्पन्न करने के लिए दृष्टारुंभ दृश्य न योजित दृष्टा को दृश्य के साथ मिला मिलाता है दर्शन दर्शन दिशे का संबंध होने पर ही भोग कारण हुआ तो अदर्शन हो गया संयोग का कारण यही चल रहा है अदर्शन संयोग का कारण दर्शन ज्ञान होने पर अदर्शन नष्ट होगा तो संयोग नहीं होगा संसार नहीं बंधन नहीं तो मुख्य हो जाएगा अत्र श्रुति आह इसमें श्रुति प्रमाण देते हैं भाष्य में दर्शन क्षतिव अदर्शन मित्र एक ही एक शब्द का बहुजन में एक शब्द का बहुजन बनता है द्विशब्द का, का है। एक वजन बनेगा त्रिशब्द का एक बनता है तो एक शब्द का बहुजन कैसे बनेगा हाँ एक का अन्नी। एक मुख्यान केवला एक एक अन्य अन्य का बहुचन अन्य एक प्रथम बहुचन ही संख्या एकत्र संख्या विच हो तो एक वजन ही होगा नित्य को जन यहाँ ऐसा एकत्र तो क्या विशिष्ट नहीं है एक अथ एके अन्य ब्रुवंती है एक आहु अन्य अर्थ में अन्य बहुजन है प्रधान से आत्मख्यापनाथ प्रवृत्ति प्रधान की प्रवृत्ति होती है आत्मख्यापनाथ आत्मन ख्यापनाथ आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्ति होती है इसे कहा गया टीका में क्या ऐसा शंका करते हैं प्रधानम आत्मख्यापनार्थम प्रवर्तते श्रुति राहत आत्मख्यापन करने के लिए प्रवृत्व होता है प्रधान न तो आत्म दर्शन शक्ति प्रवर्त तो प्रधानमंत्री प्रवर्तते आत्मख्यापन के लिए और आत्म का जो दर्शन शक्ति वो प्रवृत्त होती इसे तो नहीं कहा गया प्रधान प्रवर्त है दर्शन शक्ति प्रवर्तन नहीं कहा गया तो दर्शन शक्ति को कैसे कहेंगे अब दर्शन करके करेंगे इतः उसके उत्तर देते हैं सर्व सर्वबोध बोध समर्थ भाष्य में सर्व सर्वबोध्य बोध समर्थ प्रवृत्ते पुरुषो न पश्य सर्व सर्वबोध के बोध के लिए समर्थते समर्थत हे दिखक्ति बोध जस्तु जितने दृश्य है सब दृश्य के बोध के लिए समर्थ पुरुष किन्तु प्रवृत् प्राक न पश्यती प्रधान प्रवृत्ति के पहले दिखता नहीं पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति होने पर ही पुरुष में दृष्टित्व आएगा तो पुरुष भी प्रधान को देखेगा प्रधान दृश्य होगा प्रधान प्रवृत्ति से ही उसके पहले पुरुष न पश्यती सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तथा न दृश्य देती सर्व कार्य करण दृश्य प्रधान तो प्रधान की प्रवृत्ति के पहले न दृश्यते कार्य करण समर्थ होने पर भी दृश्य प्रधान प्रवृति के पहले पुरुष नहीं दिखता है प्राक प्रवृत्ति है प्रधान से कत्य प्रवृत्ति है प्राक प्रधान प्रधान की प्रवृत्ति के पहले न आत्मख्यापन मात्र प्रवृत् प्रयोजकम प्रवृति का प्रयोजक केवल आत्मदर्शन ख्यापन ये नहीं है क्योंकि असामर्थ्य तद ही सामर्थ्य नहीं होगा तो दर्शन कैसे होगा प्रवृत्ति के प्रयोजक केवल दर्शन नहीं प्रविजय है तथा सामर्थ्यम प्रवृत्ति प्रयोजकम प्रभुत्व होने के लिए सामर्थ्य कारण है सामर्थ्य नहीं होने पर अंध कहाँ देखने के लिए जाएगा सामर्थ्य नहीं तो प्रवृत्ति का प्रयोजक सामर्थ्य है इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति तो होती प्रधान में सामर्थ्य है तो प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति का कारण सामर्थ्य हुआ यदि श्रुत्य अर्थात उत्तम इतना श्रुति में तो कहा प्रधान से आत्मज्ञापना अर्था प्रवृत्ति प्रधानमंत्र प्रवृत से तो प्रधान में सामर्थ्य होने पर प्रवृत्ति होती है तो अर्थ से सामर्थ्य में प्रवृत्ति कारण तो, तो कहा गया अर्थात उत्तम अर्थ साक्षात् साक्षात शब्द से नहीं होने पर भी अर्थ से सिद्ध होता है असमर्थ होता तो प्रवृत्ति नहीं होगा नहीं होगी तो सामर्थ्य प्रवृत्ति का कारण दर्शन शक्ति प्रधान आश्रय अंगीकृत्य प्रधान आश्रय में आश्रित है इमे उभयाश्रया आस्था सप्तम कल्पमार जो दर्शन शक्ति है तो प्रधान में भी है पुरुष में भी है इसको मान कर कर सप्तम कल्प कहते उभयश्यादर्शन उभय श्यादर्शन धर्म हित के कोई कहते हैं अदर्शन जो धर्म है दोनों का है प्रकृति पुरुष दोनों का उभय का पुरुष से दृष्ट्य पुरुष और दृश्य दोनों का धर्म है अदर्शन अधर्शन का दर्शन शक्ति धर्म इत एक दर्शन शक्ति धर्म ये दोनों में प्रकृति पुरुष अदृश्य और दृक्शक्ति दृक् सी शंका करते मृश्यामहे दृश्यसैक्ति आश्रय न द्रष्टुरी मृषा तत्र तदाधार्ञानशी अन्यथा अपत्ति मृष्यामहे दृश्यशीति दृश्य मे ये शक्ति है दर्शन शक्ति दर्शन शक्ति दृष्टि में है ये तो हम सह करके मानते हैं तथ्य सर्वसत्याश्रय का दृश्य सर्वशक्ति का आश्रय सर शक्ति प्रधान में है पुरुष में नहीं है न दृष्टि पुनर्मुष्या दृष्टा में जो दर्शन सत्या बने कई इसको हम सह नहीं करते हैं पुरुष तो कोई शक्ति उसमें है नहीं तद आधार ज्ञान शि स आधार य्ञान सती ज्ञान सी तदाधार पुष आश्रित ज्ञान से नहीं तदाधार स आधार यति तदाधार तदाधार लौक्य से त तद सुधार तद पशी क्या लेना पुरुष पुरुष है आधार जिसकी ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति का आश्रय पुरुष ऐसा नहीं है नहीं तद आधार ज्ञान क्यों नहीं है तत्व ज्ञान समय पुरुष में ज्ञान का संबंध नहीं है तारकिकल को तो पुरुष आत्मा में ज्ञान का समवाय मानते ंख्य में पुष्कर पत्र पद्म पत्र के समान निर्लप है असंग उसमें कोई धर्म ज्ञान भी नहीं है असम इसलिए ज्ञान शक्ति पुरुषों में कैसे दृश्य में तो होगा यदि ज्ञान शक्ति मानेंगे तो अन्यथा परिणाम आपत्ति परिणाम हो जाएगा दसम शक्ति हो तो इत तत्र तत्रेदम दृश्य से सात्म भूतमी भूतमपी है न भूतमी मन भूतम भूत भी स्वत्मस्वरूप होने पर भी पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शनन दर्शनम तो दृश्य का आत्मस्वरूप दृश्य का स्वरूप हे घटमिटी का कार्य कार्यकारिणी का स्वरूप हे दर्शन तो दृश्य का स्वरूपभूत है फिर भी पुरुष प्रत्यपेक्षम पुरुष के प्रत्यय यहाँ प्रत्यय चीधा चैतन्य छाया चैतन्य छाया प्रत्येक अपेक्षा करके दर्शन होता है पुरुष की चित छाया चिदाभा सापेक्ष बुद्धि में पुरुष का प्रत्यय चिदाभा हो चित्छाया हो तो तभी दर्शन होगा दृश्य धर्म तो तब दृश्य धर्म होता है दर्शन दर्शन दृश्य का धर्म होगा पुरुष छाया हो करके नहीं तो जहां पुरुष की छाया नहीं मां दर्शन नहीं होता है तथा पुरुष से अनात्म भूतम दृश्य प्रत्यापेक्ष दर्शनम भाषते इसी प्रकार जैसे दर्शन हो गया दृश्य का आत्मभूतम दृश्य स्वरूप है तो दर्शन पुरुष का स्वरूप नहीं पुरुष से अनात्म भूतमी पुरुष का स्वरूप नहीं आत्मस्वरूप आत्म नहीं स्वरूप जैसे दृश्य का स्वरूप जैसे पुरुष का नहीं न पर भी दृष्ट्य प्रत्यपक्ष पुरुषधर्मत्वेन। दृष्ट्य बुद्धि में जो प्रत्यय होता है उसको लेकर के पुरुष में उसका आरोप होता है चिदाभाष मन पर दृष्ट्य में प्रत्यय वो तो पुरुष में आरोपित होता है पुरुषधर्मत्वेन धर्मत्व इव दर्शन बघुभाष पुरुषधर्म है ही नहीं पुरुष का प्रतिम्ब बुद्धि में बुद्धि में विचारकार बृत्ति होती है तो ज्ञान पुरुषधर्मत्व ज्ञान दर्शनम अवभाष से भानु होता है दर्शन ज्ञानमेव अदर्शनमी कैचि अभिदति शास्त्रगत अच्छा विकल यहाँ तो यह सप्तम सामते है दर्शन अवभाषति काम सामते है नंबर हाँ यहाँ लेखना जी पुरुषधर्म दर्शनम अवभाषते यहाँ सप्तम साम दृश्यात्मक है दृश्य सेत्म भूपमे भी दर्शन दर्शन दृश्यात्मक हुआ तथा तस्त जड़तेन तदगत शक्ति कार्य दर्शन में जड़मे न सक्यम तो धर्म भी ज्ञात दृश्य तो जड़ है तो उसमें जो शक्ति है जड़ में शक्ति का कार्य दर्शन है जड़ दृश्यगत शक्ति कार्य दर्शन हुआ होगा जड़ इतना सक्यम तब धर्म विज्ञात यदि दर्शन भी जड़ हो गया तो उसका ज्ञान कैसे होगा दृश्य में है करके धर्म तुम न सकम क्योंकि जड़ तो कोई स्वयं प्रकाश नहीं है जड़ से स्वयं अप्रकाश करता जड़ स्वयं प्रकाश रुक नहीं है प्रकाश रूप नहीं हो तो बुद्धि में ऐसे दर्शन है जड़ है उसका ज्ञान कैसे होगा वेदांत में ऐसा है अंतकरण जड़ है अंतकरण का परिणाम वृत्ति भी जड़ है वो वृत्ति अंतकर्ण वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति वो तो जड़ है घटपट अज्ञान का निवर्तक कैसे होगा जड़ वृत्ति में प्रकाश प्रकाशकत्व कैसे आएगा का प्रकाश कैसे होगा तो वहाँ चिदाभास के संबंध से चिदाभास विचित वृत्ति अर्थात वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान ऐसे कहा जाता है तो भी मृत्यु को ज्ञान शब्द से कहते प्रयोग करते हैं इसी प्रकार सांख्य योग में भी जड़ है दृश्य उसकी शक्ति का कार्य दर्शन होने पर भी जड़ होगा तो दृश्य का धर्म ऐसे ज्ञान नहीं होगा जड़ से स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाशक नहीं अतो दृश्यर आत्मन इसलिए कहा गया पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शन पुरुष प्रत्यय अपेक्षा करके दर्शन होता है दृश्य का स्वरूपभूत होने पर भी दर्शन पुरुष प्रत्यय सापेक्ष होता है पुरुष का प्रत्यय क्या है दृश्य आत्मा ना नित्य हो गया आत्मा है पुरुष उसका प्रत्यय प्रत्यय क्या है सीधा प्रत्यय तो बहुत प्रत्यय है कारण के लिए कहते हैं ज्ञान के लिए कहते हैं यहाँ चैतन्य छायापत्ति चैतन्य की छायापति दृश्य में बुद्धि में सीधा भाषा वेदांत में यही इसकी अपेक्षा करके ही दर्शन होता है कि हिदाभात के बिना बुद्धिगत दर्शन प्रकाशक नहीं होगा चैतन्य छायापति होने पर भी जड़ बुद्धि में भी दर्शन प्रकाशक है दृश्य धर्मत्व भवती हिदाभा युक्त होने पर छायापति की अपेक्षा करके ही दृश्य में थे तो दर्शन दृश्य का धर्मत्व होता है होता है मतलब भवती थी भगवती का तो जाना जाता है विज्ञान से भगवती ज्ञाए थे धूम से बन्हीश्चय होता नहीं पर्वत में हैं? धूम से बन्ही निश्चय हो जाएगा किंतु धूम ज्ञानिक के भी नहीं धूम से बनी निश्चय का तो धूम ज्ञान से बनी ज्ञान होता है तो धूम होता है विषय धूम ज्ञान होता है विषय धूम से बनी ज्ञान हो पर्वत में ज्ञान कैसे हो गया धूम से हो गया धूम से नहीं से। से धूम ज्ञान से धूम ज्ञान कहते समय धूम कहते हैं तो विषय विषयक्षण विषयवाचक शब्द से विषय का ही उपलक्षण का ही ग्रहण होता है भगवती विषयवाचक शब्द से भगवती ज्ञायते, ज्ञान का विषय होता है भगवती विषय धूम से विषय धूम ज्ञान जैसे लेते हैं इसी प्रकार विषय धर्म भगवती कहा गया दृश्य धर्मोत्व भगवती का से दृश्य धर्मोन विज्ञाते ऐसा निश्चय होता है दर्शन दृश्य का धर्म प्रकाशक होता है दृश्य जड़ होने पर भी चित्त चित्य छायापत्ति से चिदाभात विचित होने से ही जड़ भी प्रकाशक हो गया वेदांत भी समानते बुद्धि तो जड़ है चिदाभात विचित होने पर उसे घट प्रकाशकत्व आया अज्ञान निवर्तक भी आया चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्य चैतन्य को, को ज्ञान कहते हैं में न्ञान दृश्य का धर्म हुआ ये तो कहा गया ज्ञान दृश्य का धर्म बुद्धि का धर्म हो जाएगा ये तो ठीक है न तो पुरुष धर्मत्व अभी पुरुष का धर्म कैसे होगा इत पुरुष से पुरुष का दर्शन आत्म स्वरूप होता है या नहीं mm. पुरुष से अनात्म पिता दर्शन दर्शन पुरुष का आत्मभूत नहीं दर्शन किसका स्वरूप है दृश्य का दृश्य का आत्मभूत पुरुष का, आत्म तो का नहीं।, नहीं होने पर भी दृश्य प्रत्ययपेक्षम दृश्य में जो बुद्धि में प्रत्यय होता है चितावासाया उसकी अपेक्षा करके पुरुष हमें दिखता है वृत्ति बुद्धि वृत्ति होती पुरुष पुरुषर्म इव दर्शन अभते दर्शन पुरुषे भान होता है सत्य पुरुष से अनात्मूतम कि दर्शन दर्शन पुरुष से आत्मूत नहीं हे तथा दिश्यबुसत् प्रत्यय दिश्य बुद्धिसत्व तो? बुद्धि रूप स्थित सत्य दृश्य उसका जो प्रत्यय है उसमें प्रत्यय का चैतन्य चाहपति चिदाभा चैतन्य चाहपति तम अपने अपेक्ष करके चिदात के अपेक्षा करके पुरुष धर्मत्व नहीं पुरुष धर्म जैसे हो गया बुद्धि सत्य में है दर्शन और चिदाभास बुद्धि सत्य मान्य पुरुष धर्मत्व जैसे लगता है न तो पुरुष धर्मत्व पुरुष धर्म इवक पुरुष धर्म जेते पुरुष धर्म वास्तव नहीं है होती चैतन्य बिंबोद्ग्रहितया बुद्धि चैतन्य और अभेदांत बुद्धि चैतन्य का अभेद हुआ अभेदता नहीं है अभेद अभ्यास वेदांत का अभेदवान होता है चैतन्य का बिंब प्रतिबिंब ग्रहण करने से बुद्धि में बुद्धि चैतन्य दोनों एक जैसे लगते हैं जल में आकाश का प्रति वह हुआ आकाश दिखता है जल आकाश अलग अलग नहीं एक लगते हैं बुद्धि चैतन्य का अभेद ब्रह्म होता है बुद्धिमान चैतन्य धर्म एवं चकाशती बुद्धि धर्मांश बुद्धि धर्म धर्मां बुद्धि धर्म चैतन्य धर्म एवं सकाशति बुद्धि का जो धर्म है वो चैतन्य का धर्म दिखते हैं दोनों के अभेद अभ्यास होने पर जैसे लौह पिंड दोनों का एकत्व एक होता है धर्म अध्यास होने पर परस्पर धर्माध्यास होता है लहो पीणा में दाहकत्व और बनने में वर्तुल्व भान होता है इसी प्रकार यहां बुद्धि चैतन्य का अभेद होने से बुद्धि धर्म चैतन्य धर्म जैसे लगते हैं चकासति चकासति में धातु क्या है धातु से है इसमें तन प्रत्य है सान् प्रत्यूत्र यहाँ सान प्रत्यय चकाश्री धाते चकाश्री दीप्त तो। क्या धाते चकाश्री चकासती बहुवचन चका सती न चकाश्री बुद्धिधर्मा चैतन्य धर्म चका सती चकास्ती चका चकास्थ च चकास्ती चका चकासती तो एक चाहिए बुद्धिधर्मा धर्म चैतन्य धर्म चकासती चकास्थ चति चकास्ति चका चकास्ति चका चकासती चकास्कास्त चका सती जी का अंति होता है ना तो यह चकासी धातु भी अभ्यस्त संज्ञा है लघु कम है सठ क्या सूत्र उसमें वृत्ति किसको याद है क्या किसके पुस्तक में वृत्ति है जखी त्यादय अर्धातु खाली नाम नहीं सठ धातु का नाम नहीं है धातु अन्य जक्षित जक्षित्द कितने धातु उसमें या है। है。छे या सात सादय शट है सात सात कैसे सात कैसे होगा कितने पद सूत्र में सूत्र में कितने पद हे जक्षित आदय दो पद करें तो सूत्र नहीं होगा तीन पद करना जक्ष इत्यादे सठ जक्ष एक अलग है प्रथम और इत्यादि इत्यादय दूसरा पद हो गया शर्ट हो गया तीन पदे इत्यादि में इतिशब्द से क्या लेना जक्षती धातु को लेना इतिशब्द से पूर्व जक्ष को भी लेना इत्यादि का अर्थ हो जाएगा जक्षादय तो जक्षादि धातु तदगुण समीज्ञान बहु करी जक्षति को छोड़ के छे धातु इत्यादि कितने इत्यादि कितने और पहला क्या है जक्ष दिया धातु ब कहां से आए सूत्र क्या दो पद इत्यादय छठ इति सद किसको लेना जक्ष अतु संविज्ञान कल से जक्ष को छोड़कर बाकी छह धातु लेना छे धातु हो और सप्तम कौन होगा जखितिश्चात अन्य जखितिश्च इस मिलकर कितने सप्तम हो गया जखित सात धातु हो गये अलग पद है इत्यादि अलग करेंगे तो छह धातु चकासी धातु आया चका अदभ्यस्ता अभ्यस्त से अत हो जाएगा जब तो हो जाएगा अति चका चका सत चका सती चैतन्य धर्म जैसे भान होते हैं बहुत जने यहाँ तो सप्तम विकल्प तो समान हुआ आगे अष्टम कल्प म दर्शन ज्ञान में अष्टम कल्प Om um.